रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग सदियों तक विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतरराष्ट्रीय गौरव से भारतीय वैज्ञानिक समाज का आत्मसम्मान सम्मान बुलंद हुआ एक भारतीय वैज्ञानिक को जिसने सारा शोध भारत में ही रहकर किया हो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच में बहुत गर्व की बात थी जुलाई उन्नीस में रामन टाटा विज्ञान संस्थान वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रथम भारतीय निदेशक नियुक्त हुए अगले पंद्रह वर्ष रामन ने इस संस्था में गुजारे और इस दौरान उन्होंने वहां विश्व स्तर का भौतिक विज्ञान विभाग स्थापित किया उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा और प्रशिक्षण दिया उन्होंने क्षाकिन विवर्तन यानी एक डिफ्रेक्शन और अपने प्रिय विषय प्रकाश एवं पदहत के बीच अंतर सम्बों पर काम शुरू किया रामन के विज्ञान के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि थी वे एक वक्ता थे और उन्होंने विज्ञान के भिन्न भिन्न भिन विषयों पर अनेक भाषण दिए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के आनंद तथा समाज के उत्थान में उसकी मुख्य भूमिका पर बल दिया अपने लोकप्रिय व्याख्यानों में वे गूढ़ विषयों को सरल और अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत करते थे जिसे वे प्रदर्शन कहते थे वे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे अपने व्याख्यान में वे अक्सर कोई जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे उनका व्याख्यान आसमान नीला क्यों होता है आज भी वैज्ञानिक भावना को संप्रेषित करने और उसकी पद्धति की एक अनूठी मिसाल है रूखे तज्जों या सूत्रों को रटकर सीखने के विषय के रूप में प्रस्तुत ना करके वे विज्ञान को चरणबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पेश करते थे इस तरह वे सुव्यवस्थित तार्किकता के माध्यम से प्रकृति की कार्यप्रणाली को समझाते थे वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक सदस्य थे रामन ने वाद यंत्रों के ध्वनि विज्ञान पर भी काम किया अच्छारोपण गतियों के आधार पर धनुषोर से बजने वाले वाज यंत्र के सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया भारतीय तबला और मृदंगम की ध्वनि के स्वभाव पर शोध करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे उन्नीस में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था श्रवण कोर केमिकल एंड मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 1948 सौ अड़तालीस में सेवानिवृत्ति ऐसी से पहले रामन ने बेंगलुरु में खुद अपने शोध संस्थान रामन शोध संस्थान की स्थापना की इस संस्था की विशेषता यह थी कि उसकी स्थापना के लिए सारी पूंजी व्यक्तिगत दातावन से आई उन्होंने 1970 तक अपना वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रखा हमेशा की तरह रामन शोध संस्थान में उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल व्याख्यान दिया इसके बाद वे बीमार पड़ गए और 21 नवंबर को उनका देहांत हो गया